प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा पुराणों में कहा गया है कि अमुक तीर्थ में स्नान करने से अथवा निवास करने से अमुक वस्तु का दान करने मुक्ति प्राप्त होती है दूसरी ओर उपनिषद का वाक्य है ज्ञानादेव तो कैवल्यम मुक्ति केवल ज्ञान से ही होती है इस विरोधाभास का समाधान कैसे हो समाधान पुराणों में यदि ऐसा कहा है तो उसका उपनिषद वाक्यों से कोई विरोध नहीं है मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है परंतु तीर्थ स्नान तीर्थ निवास दान इत्यादि हृदय को पवित्र करने के साधन हैं यदि ये निष्काम भाव से किए गए हों तो यदि कोई तीर्थ निवास करेगा तो उसके नियम का पालन करना ही पड़ेगा वह प्रातः उठकर स्नान जप देव दर्शन करेगा ऐसे में सम दम इत्यादि उसके जीवन में स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगे जो ज्ञान उत्पन्न करने में सहायक हैं तीर्थ में निवास करने के लिए सावधानी की बहुत आवश्यकता है अन्य जगह पर किया गया अपराध तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है पर तीर्थ में किया गया अपराध नष्ट नहीं होता जो साधक है वह इस बात को जानता है इसलिए वह प्रयत्न करके अपराधों से बचेगा ऐसे में उससे तपस्या स्वतः ही हो जाएगी अब यदि कोई तीर्थ में रहकर ज्ञान का अन्य साधन कर रहा है जैसे शास्त्र चिंतन प्राणायाम आदि तो कोई भी विरोध नहीं है बल्कि उस तीर्थ के देवता उसे ज्ञान में सहायता करते हैं इसलिए यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि पुराणों में कहीं कोई बात देव विरुद्ध लग रही हो तो उसका अर्थ है हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं जिज्ञासा भगवान भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के देवताधिकरण में का खंडन किया है उसी प्रसंग में सिद्धांत दिया है वरना एवं तू शब्द वर्ण को नित्य कहा इस विरोधाभास का क्या समाधान है समाधान स्फोटवाद वेदांत के कुछ हद तक नजदीक है भाष्यकार भगवान ने स्फोटवाद का जो खंडन किया है वह ध्वनि को दृष्टि में रखकर किया है भाष्यकार भगवान की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है जैसे उन्होंने सांख्य दर्शन का खंडन करने के लिए बहुत जोर लगाया हालांकि सांख्य सिद्धांत वेदांत के बहुत नजदीक है इसलिए खंडन किस प्रसंग में किया गया है उसे जाने बिना हम उसे विरोधाभास नहीं कह सकते जिज्ञासा भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में प्रमाण के रूप में महाभारत के श्लोकों को बहुत स्थानों पर दिया है इससे महाभारत की श्रेष्ठता सिद्ध होती है परंतु आजकल महाभारत को पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा नहीं रही इसमें क्या कारण हो सकता है समाधान महाभारत श्रेष्ठ ग्रंथ है इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं है भगवान भाष्यकर महाभारत के श्लोकों को केवल प्रमाण के रूप में ही नहीं देते बल्कि ब्रह्मसूत्र के भाष्य में तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ज्ञाना ज्ञानाका ज्ञान ज्ञानाकांक्षी सभी वर्ण के लोगों को महाभारत का अध्ययन करना चाहिए महाभारत में चतुर्विद पुरुषार्थ का अद्भुत वर्णन किया गया है उसमें धर्म राजनीति कूटनीति सबका ज्ञान भरा है जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने विचार किया कि यदि भारतीय लोगों को इस अब इस ज्ञान से वंचित रखना है तो महाभारत पढ़ने की परंपरा समाप्त करनी होगी उन्होंने उस समय तीन करोड़ की धनराशि खर्च करके यह प्रचार करवाया कि जिसके घर में महाभारत का अध्ययन अध्यापन होगा उस घर में महाभारत मच जाएगा यह सुनकर लोगों ने महाभारत को घरों में रखना ही छोड़ दिया आज भी बहुत बहुत लोग इस भ्रम को नहीं निकाल पा रहे हैं जिज्ञासा भाष्यकार भगवान ने अपने भाष्य में प्रमाण के रूप में अन्य पुराणों के श्लोक उद्धृत किए पर श्रीमद् भागवत पुराण के श्लोकों को कहीं भी प्रमाण के रूप में नहीं कहा इसका क्या कारण है समाधान भाष्यकार भगवान ने अपने भाष्य में श्रीमद्भागवत पुराण के श्लोकों को कहीं भी प्रमाण के रूप में क्यों नहीं दिया इसका उत्तर तो भगवान भाष्यकार ही ठीक ठीक दे सकते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि श्रीमद्भागवत में जिस पांचरात्र चतुर्व्यूह सिद्धांत का प्रतिपादन है भाष्यकार भगवान ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में उसका खंडन किया है जिस ग्रंथ में प्रतिपादित किसी एक सिद्धांत का खंडन जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया हो वह उस ग्रंथ को प्रमाण के रूप में कहीं उद्धृत नहीं कर सकता शायद इसी दृष्टि से भाष्यकार भगवान ने श्रीमदभागवत के श्लोकों को प्रमाण रूप से कहीं नहीं कहा